दीर्घ आयु की इच्छा करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वह कोवों को पिंड दान दे, सुकुमारता के लिए मर्गों को पिंड दान देना चाहिए। पित्रों के स्थान आकाश और दक्षिण दिशा है, इस कारण दक्षिण दिशा की तरफ मुह करके खड़े होकर तथा जल में खड़े होकर आकाश को बलिदान देना चाहिए। मैंने आप पिंड दान के फल का वर्णन किया है। अब मैं आपको श्राद्ध में पिंड क्रिया बतलाऊंगा श्राद्ध में पिंडों का उधार करने की क्रिया को विधि पूर्वक करना चाहिए अन्न फल फूल भक्ष इन सब में इन सब में से एक-एक टुकड़ा तोड़कर सबसे पहले अग्नि में डाल देना चाहिए पिंड दान करने वाले व्यक्ति को दक्षिण दिशा की तरफ मुह करके खाने का सामान तथा उत्तम मीठे फल इन सब में अग्नि में हवन करके पिंडदान करना चाहिए यम को और चंद्रमा को पिंडदान देने के बाद जल यान करें उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार ना तरह के भोजन फल पकवान का भोजन कराना चाहिए ब्राह्मणों को सभी तरह के पदार्थों से तृप्त कराना चाहिए तथा भोजन कराने के बाद प्रसन्नचित होकर हाथ जोड़कर उनकी पूजा करनी चाहिए जो इस प्रकार श्राद्ध पूर्वक श्राद्ध करने वाले मनुष्यों की सभी तरह से मन इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती हैं जो ऐसा करता है प्रजापति ब्रह्मजी उनको सत्कार यक्ष चतुर्ता यज्ञ दा� हे ऋषियो इसके बाद श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों के भोजन करने के बाद जो क्रिया होती है अब मैं उसको बताऊंगा सबसे पहले पितरों में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति पृथ्वी को लीप कर उस पर विधि पूर्वक विकिरण करें फिर ब्राह्मणों से स्वधा शुद्ध बुलवाकर उनको शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर उनका आदर करके बचे हुए अन्न की आज्ञा प्राप्त करके तथा हाथ जोड़कर अपनी इंद्रियों को और मन को वश में रखकर कुछ दूर तक उनको पहुंचा दे फिर विसर्जन करना चाहिए वायु पुराण का 66 अध्याय संपूर्ण वायु पुराण का 77वा अध्याय प्रारंभ ब्रह्म ने कहा हे hey, ऋषियों पितरगण केवल एक बार की पूजा करने पर ही प्रसन्न हो जाते हैं ये पितरगण कभी नष्ट नहीं होते ये पितरगण योगी महात्मा है ये पाप से रहित है यह महान तेजस्वी है अब मैं आपको स्वर्ग प्राप्त कराने वाले ऐश्वर्य को देने वाले तथा मुक्त प्राप्त कराने वाले तथा नदी तीर्थ देश और पर्वत हैं वे पर्वत सर्वरों का वर्णन सुनाऊंगा तथा सभी पर्वतों में श्रेष्ठ अमर कराटक नाम का पर्वत है वह पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं उस पर्वत पर सिद्ध और चार लेते हैं तथा उसी पर्वत पर करोड़ों वर्ष तथा भगवान अंगिरा ने कठिन तपस्या की थी इस पर्वत पर असुर और राक्षसों का भी भय नहीं होता वहां मृत्यु भी नहीं पहुंच पाती जब तक यह पृथ्वी स्थित है तब तक लक्ष्मी विराजमान रहेगी तब ही त अपने उत्तम तेज और यस से शोभा मयान रहेगा उस पर्वत के ऊंचे शिखरों पर खिले हुए फूलों से वृक्ष शोभित है वह वृक्ष इस प्रकार चमकते हैं मालूम पड़ता है कि संवर तक अग्नि जल रही हो इस श्रेष्ठ पर्वत पर स्वर्ण के समान चमकीले तथा मनोहर सुहन्द वाले मर्दु कुछ पैदा होते हैं पुराने समय में अंगिरा जी ने अग्निहोत्र में पृथ्वी पर उत्तम कुशों का आसन बिछाया था दक्षिण भाग में नर्मदा नदी के जल को पिया था उसके फल से उन्हें स्वर्ग के सोपान दिखाई देते थे जो विधान ब्राह्मण अमर कराटक नाम के पर्वत पर उन्हीं कुशों पर एक बार भी पिंडदान करता है मैं उसी के फल को बतलाऊंगा। उस श्राद के करने से पितरगण प्रसन्न होते हैं और अक्षय फल प्राप्त होता है उससे पितरगण इस पवित्र पर्वत को प्राप्त करके अंतर ध्यान हो गए। उस पर्वत पर ज्वाला नाम का सरोवर है तथा शिशेल्लकिर्णी नाम की एक नदी है जो हड्डी वाले जीवों को रोग से मुक्त करती है। अमरकरा� पूर्व दक्षिण दिशा की तरफ एक पवित्र बावली है उसके निचले भाग में पित्रों के सिद्ध क्षेत्र नाम का स्थान है पृथ्वी पर यह स्थान श्रेष्ठ माना जाता है देवता और दित्य दोनों का ही वह स्थान आदरणीय है जो मनुष्य अमर कराटक नाम के पर्वत पर जाकर श्रद्धा पूर्वक करते हैं वे पुरुष महान भाग्यशाली हैं इस प्रकार शुक्रचारी भी उनकी प्रशंसा करते हैं अमरकराटक नाम के पर्वत थोड़ी तपस्या से ही सिद्धि प्राप्त होती है एक बार की पूजा करने पर ही पितरगण परस्पर परम स्वर्ण को प्राप्त करते हैं महेंद्र नाम के पर्वत पर इंद्र का बना हुआ एक पुण्यशाली स्थान है वहां पर निवास करने से पितरगण प्रसन्न होते हैं, बिलवाद के नाम के पर्वत पर दिव्य नेत्र प्राप्त होते हैं, जिससे मनुष्य अदर्श होकर देवताओं की तरह पृथ्वी पर घूमा करता है। सप्त गोदावर तथा गोकर्ण नाम के पवित्र स्थान पर इस्नान करने से परम पवित्र होकर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। धूप ताप नाम के तीर्थ स्थान में इस्नान करने से परमपद को प्राप्त करता है उसी स्थान पर देव महात्माजी ने कठिन तपस्या की थी जो ब्राह्मणों का कथन है कि गोकर्ण नाम के तीर्थ स्थान पर नास्तिकों के लिए एक प्रधान कारण माना गया है जो मनुष्य ब्राह्मण नहीं है वे वहां पर गायत्री का पाठ करते हैं उनका गायत्री का पाठ करने का फल नहीं प्राप्त होता है सिद्ध और चार नो से सजे हुए देवर्षि के भवन वाले शिखर पर रहने से मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त होता है उस सुंदर शिखर पर चंदन इत्यादि के वृक्ष शोभायमान हैं। वहां पर चंदन से सुगंधित शीतल जल की धारा बहती रहती उस जल की धारा से ताम्रपाणी नाम की एक नदी निकली है उस पर्वत से निकली हुई ताम्रपाणी नाम की नदी मधुनमत और खेद से थकी हुई वाली की तरह जो धीरे-धीरे भेटी हुई है तथा दक्षिणी समुद्र में जाकर गिरती है वह समुद्र में मिलकर उस ताम्रमणी नदी का जल शंक मुक्ता और शंक मुक्ति के रूप में बदल ज जो मनुष्य उस समुद्र के जल को शंक मुक्ताओं को सहित लाते हैं, वे सभी व्यादियों से छुटकारा प्राप्त करके स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। चंदनों से युक्त शंक और मुक्ताओं के दान करने से वहां पर लोग अपने पाप करने वाले पित्रों का उधार कर देते हैं। इन पुण्य तीर्थों में जैसे चंद्र कुमारी काबेरी अक्षय व्रक्कत औषिनार नाम के पर्वत और तीर्थ स्थानों पर मनुष्य पित्रों का उधार करने वाले हो जाते हैं, हे विप्र गणों, ये सभी तीर्थ सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं। मनुष्य अपने शरीर को छोड़कर सुरक्षा को प्राप्त कर लेता है। इन तीर्थों में सुब्बर्म तथा सुब्बर्ण करने का एक फल दूसरे जन्म में मिलता है पितरों के एक नर्मदा नाम की कन्या है, जो सभी नदियों में श्रेष्ठ और पुण्यसाली है। इसके तट पर श्राद्ध कर्म करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। सिद्ध और चारों ओर से पूजित माठा नाम के पवित्र वन में वे अंतर ध्यान नहीं होते। उस महान पर्वत पर उनकी आशक्ति रहती है। उस पवित्र गिंध्यागिरी नाम क उस तिरत स्थान पर जाकर पाप पुन्ने की पहचान मानी जाती है, जो मनुष्य पापात्मा है, विधारा को नहीं देख पाते, और जो पुन्ने संत हैं, विधारा को देखते हैं, उस धारा में पापियों के पाप दिखाई पड़ते हैं, शुभ कर्म करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य को ही वह धारा साप दिखाई देती है। कोशल्य पर्वत पर मतंग के पापों को नष्ट करने वाली निशुद्धनी नाम की एक नदी है। उस नदी में इस्नान करने मात्र पक्षीगण भी सर्ग को प्राप्त करते हैं। कोमा कोशला नाम के तीरथ, पात पंजर नाम के तीरथ, समुद्र आंत पांडुकुल पांडार तथा प्रभव अभ्य श्री वृक्ष ग्रंथुपुड जंगूपार्ग तथा आसीता नाम के पर्वत स्थान में नित्य श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है